उसका आपको कहूँ कि यहाँ तो आज हिंदुस्तान में उसमें कांग्रेस शरीक तो है ना कि सारा हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वो क्या चीज है इंडस्ट्रियलाइजेशन मेरा इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आप सुन ले कि सब देहातों में उसको ताकतवर करना है वहाँ चरखा चलाना है वहाँ खुराक पैदा करना है वहाँ कपड़े पैदा करना है वो मेरा इंडस्ट्रियलाइजेशन है मेरा इंडस्ट्रियलाइजेशन ये नहीं है बिल्ला मिल है एक तो उसके बेले में हजार बिल्ला मिल बना लो या तो बिल्ला मिल मत बना लो मिल बना लो बिल्ला तो एक उदाहरण में आपको दे देता क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं मुझको खाना पीना देते हैं तो उनकी ही बात में करूं तो अच्छा है तो बिल्ला मिल मैं नहीं चाहता हूं मैं आपको कहता हूँ को बिरला मिल अगर, अगर अपने आप जल जाती है तो मुझको कुछ हरज नहीं, नहीं और उसलिए मैं नहीं कहूँगा कभी तो आपको नंगा फिरना है क्योंकि मिल जल गई अगर कोई दूसरे आदमी मिल को जला देंगे तो मैं कहूँगा कि तब आपने मुझको क्यों नहीं जला दिया क्योंकि अभी जो मुझको खाना पीना देता था उसके मिल जला दी तो मुझको खाना पीना अभी कौन देगा आप देने वाले हैं क्या ऐसा मैं कहूँगा डांटूँगा अगर कोई दूसरा आदमी जला देगा लेकिन वो मिल अपने आप जल जाती जा है मानोगे भूकंप हो गया और मिल चली गई तो मैं रोने वाला नहीं हूँ और और मिर्ला वो बिरला भाइयों को मैं नहीं लिखूंगा कि अरे आपके लिए मैं मुझको बड़ा खेद होता है कि बिरला बने और भूकंप से चली गई चली गई तो उसमें क्या है बहादुर बनो पैसा तो हमारे हाथों का मेल है वो मैं आदमी हूँ तो आज तो कांग्रेस ने टेक कर लिया है ऐसा लगता है मुझको पता नहीं बोला लेकिन ऐसा लगता है कि सारे हिंदुस्तान में बस मेल हो जाए सारे हिंदुस्तान में कल बन जाए सारे हिंदुस्तान में तो किसी क्या क्या नहीं बने और आपके पास लश्कर तो बना है और दूसरे लश्कर बनाने वाले भूजा वो आप मानते हैं कि मैं मेरा मेरा उसमें हाथ है या तो बिहारी लोगों ने वो पागलपन में दूसरों को मुसलमान भाइयों को मार डाला तो उसमें मेरा हाथ है क्या और मैं उससे खुश हो सकता हूँ कौन चीज बन रही है कि जो मुझको खुश करने वाली है जिस कारण मैं जिंदा रहना चाहता हूँ वो तो भी मैं पढ़ा हूँ क्यों कि कांग्रेस बड़ी भारी संख्या बढ़ी है उस कांग्रेस के सामने या तो कहो कि हिन्दुस्तान के सामने मैं इस तरह से अनेशन नहीं कर सकता हूँ और ऐसा मैं करूँ उससे मैं कोई काम नहीं करूँगा और ईश्वर मुझको लाटेगा कि मैंने तो, तो कब हुक्म दिया था इस कारण मैं तो डटे डटते जिंदा रहा आप ये कह सकते हैं कि मैं तो भट्ठे में पड़ा हूं और सब मेरे इर्द गिर्द में अंगार ही फैल रहा है तो भी आप पूछें कि क्यों मैं मैं नहीं जल जाता हूं, तो कहता कि वो तो ईश्वर जानता है और क्यों मुझको ईश्वर जिंदा रखता है इतना मैं मानता हूं और मैं जो कहता हूं वो ही मैं मानता हूं मैं कोई आपको फुसलाने की धोखाबाजी नहीं चलाता हूं तो तो भी इतना अंगार मेरे इर्द में है को तो भी मैं जलता नहीं हूँ क्यों नहीं जलता हूँगा ये पूछो मुझको तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैं आखिर में तो कांग्रेस का खालीन हूँ आप लोगों का खालीन हूँ आप पागलपन तो कर लेते हैं कांग्रेस भी पागलपन करें इससे मैं क्या मर जाऊँ और मरके में मैं सिद्ध करूँ कि मैं सच्ची बात कहता हूँ ऐसा नहीं है मैं कांग्रेस की बुद्धि पर प्रहार करना चाहता हूँ उनके हृदय पर प्रहार करना चाहता हूँ आपकी बुद्धि पर प्रहार करना चाहता हूँ आपकी आपके हृदय पर और मुसलमानों की बुद्धि पर मुसलमानों के के हृदय पर जेना साहेब की बुद्धि पर जो मेरे भागीदार हैं उनकी उनके उनका हृदय पर अभी आपने आप मानते हैं कि पाकिस्तान लिया है आपके लिए सब जय घोष करते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं वो आपको मिल गया अब भी अब भी आप क्या करते हैं अभी अभी तो आप कांग्रेस के पास जाएँ उनके साथ बात तो करें अभी क्यों महम्म साहेब को आप तकलीफ देते हैं तकलीफ देने के लिए अभी कोई गुंजाइश है क्या आप पीछे जाएँ मेरे पास पड़े हैं बादशाह खान वो क्यों बादशाह खान को नहीं मिलते हैं क्यों अभी अभी वो वो डॉक्टर खान साहेब को नहीं मिलते सब लोगों को जमा करते हैं और कहते हैं कि मैंने क्या गुनाह किया है पाकिस्तान की बात की तो अभी मुझको पूछो तो सही कि पाकिस्तान में क्या होगा मैं आपके साथ मशवरा करके ए पाकिस्तान रूपी बड़ा गुलाब का फूल हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ वो क्यों नहीं करते है? कि क्या मेरे पर खटे आ जाता है कहते हैं कि आज तो ऐसी पैरवी हो रही है अंग्रेजी कंपनियां या तो यूरोपियन कंपनिया क्या बनाने के लिए हथियार बनाने के लिए लाहौर में जाने वाले हैं तो पीछे कितने आदमी जाएंगे उसका तो हमको पता नहीं है लेकिन इतना खबर तो मुझको आ गया है वो ठीक है वो आ, वो सच्ची बात है कि झूठी वो तो मैं नहीं जानता हूँ कोई मुझको सुनाते हैं कि नहीं वो तो मशीन ले, ले तो तय कर लिया है कि हम तो हम तो हम तो क्या कहते हैं उसको कॉमनवेल्थ में ही रहने वाले हैं हम डोमिनियन स्टेटस में ही लेने वाले हैं कांग्रेस ने गुनाह कर लिया है ऐसा कहो कि कांग्रेस ने ही कहा कि भाई आज जब तो आज़ादी तो आई थी लेकिन आज ही हमको दे दो क्या दे सकते हैं तो आज तो वही दे सकते हैं कि वो वो तीस तुमको तो जो कुछ लेना है वो ले लो लेकिन आज हम दे सकते हैं तो डोमिनियन स्टेटस ले लो तो पीछे मेरा काम साफ हो जाता है वाइस वाई साहब कहते हैं तो तुम तो इसको तो तो पीछे आप भेज सकते हैं जब डोमिनियन स्टेटस का वहां से कानून हो गया तो मेरा काम खत्म हो जाता है पीछे आप ही कहेंगे कि नहीं रहो थोड़ी तो मदद दे तो आपको मदद देने के लिए मैं रह जाऊँगा आपका खादिम के माने लेकिन दूसरी तरह से नहीं रहूँगा वो सब वो मांग लेते हैं उसके लिए डोमिन स्टेटस होती है लेकिन डोमिन स्टेटस तो जब तक <coughs> वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है दोनों एस एमबी ने नहीं बना है तब तक है पीछे क्या लेकिन पीछे की बात को वो मुझको सुनाते हैं मैं वो मानने के लिए तैयार नहीं हूं जब तो वो नहीं कहते हैं वो कहे कि नहीं हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए आज है लेकिन कल वो डोमिन स्टेटस बन गई पीछे उनका खत्म है और हम कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे तो तो दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन एक सा होगा एक सा ही होना चाहिए क्यों हम भी हिंदुस्तान की आजादी चाहते हैं मेरे साथ भी वही बात की और कांग्रेस तो वही चाहती है आज़ादी कांग्रेस डोमिन स्टेटस नहीं चाहती है अगरचे डोमिन स्टेटस में भी आज़ादी छुपी हुई है लेकिन उसका थोड़ा स्टेजिश है और दूसरी बात है तो दूसरी अनोखी बात है वही हम करें तो इसलिए हम तो कहते हैं कि मुकबल आज़ादी हमें चाहिए मुकम्मल आज़ादी जना साहेब को भी चाहिए और दोनों का धर्म हो गया है वो दोनों का धर्म का पालन कैसे करेंगे एक दूसरों के साथ लड़ने भीड़ कर तो नहीं कर सकते हैं लेकिन आपस आपस में मिलकर तो कर सकते हैं तो मैं कहता हूँ आपको कि मैं तो वो जिंदा तो रहता हूँ लेकिन ऐसी आशा से मैंने कल भी आपको कह लिया कि हम तो ऐसी आशा क्यों ना करें और हम सब वो आशा फलित करने के क्यों ना कहें कि नहीं वो पाकिस्तान हो तो गया अभी जना साहब चाहते थे वो मिल गया उन्होंने ले लिया कबूल करते हैं कांग्रेस ने कबूल कर लिया कि चलो हम झंझट मिशन मिट जाते हैं हम आपकी तलवार से नहीं डरते हैं लेकिन इतना तो है सही कि हम कहां तक हिंदुस्तान को इस तरह से रखें तो जो कांग्रेस के हिंदू हैं उन्होंने भी कहा कि भाई अभी दे दो उसको वो ले लें पीछे क्या करते हैं वो देख लें हमको पीछे तो शांति तो देंगे ना इसलिए ऐसी बात हमारे में लाचारी आ गई कांग्रेस में लाचारी आ गई मैं उसका साक्षी बन जाता हूँ लाचार क्यों बने ऐसा मैं कांग्रेस को कहूँ तो मैं कौन ऐसा शाहजादा बन गया हूँ मैं क्या करूँ मैं ऐसा कहूँ कि कांग्रेस को हमेशा मुझको फूस कर एक कदम उठाना चाहिए तो ऐसा मैं दीवाना नहीं हूँ ऐसा मैं अभिमानी नहीं हूँ हाँ, जब कांग्रेस मुझको पूछना चाहती है तो एक गुलाम को बुला सकती है इसलिए मैं आ, आ जाता हूँ और कांग्रेस की खिदमत हो सकती है तो करता हूँ जब मैं कांग्रेस का बागी बन जाऊंगा तब तो मेरा क्या हाल होगा वो मैं जानता हूँ कांग्रेस का बागी बना और हिंदुस्तान का बागी बना अगर हिंदुस्तान सारा का सारा कांग्रेस के साथ है आज तो है ऐसा मैं मानकर बैठा तो अगर ऐसा है तो जब तक मुझको सिज नहीं होता है कि कांग्रेस अभी हिंदुस्तान का बिगाते कांग्रेस अभी कैपिटलिस्ट संस्था हो गई है कांग्रेस अभी नवाब साहेब की संस्था हो गई है वो भी मेरे मित्र ऐसा जब तक मैं न मानूँ और मैं ये मानूं कि कांग्रेस तो गरीब लोगों की संस्था है लेकिन मेरे तरीके से नहीं चलती है वो कांग्रेस मानती है कि गरीब गरीबों का काम करने के लिए भी हमारे बड़ा लश्कर रखना चाहिए हमारे बहुत सांचाल बाहर से जाना चाहिए बहुत मिल बनानी चाहिए आर सी नर्स बनाना चाहिए तो मैं क्या उनके साथ लड़ूँ मैं तो उनके साथ बुद्धि से लड़ूँ ना कि कांग्रेस पर मैं प्रहार करूँ कि जाओ अभी ऐसा नहीं करते हैं तो मैं अनशन करता हूँ तो अनशन है ना वो भी राक्षसी चीज बन सकती है तो मैं चाहता हूँ कि ईश्वर मुझको राक्षसी अनशन से या तो कोई भी राक्षसी कार्य से बचा ले मुझको आज यहाँ से उठा जाए वो मुझको अच्छा लगेगा लेकिन मेरे मेरी जबान से कोई राक्षसी विचार आपके सामने रखे या तो कोई राक्षसी आचार मैं करूँ और उसका साक्षी आपको बनाऊं या तो ईश्वर भी उसका साक्षी बने में नहीं चाहता मैं ये चाहता हूँ कि मुझको अनशन करना है तो भी वो सात्विक अनशन होना चाहिए दैवी अनशन होना चाहिए और दैवी अनशन करते करते भी मर जाऊं मुझको बड़ा अच्छा लगेगा वो तो किसी के कहने से हो नहीं सकता है वो ईश्वर के कहने से ही हो सकता है